ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हो रही है दूती अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय को बता रहे हैं प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से ब्रह्मात्म एकत्व तो ही तात्पर्यार्थ अर्थ है प्रथम अध्याय का अर बाकी प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व बोध के उपयोगी अर्थ है जो प्रथम अध्याय में बताए गए लोक सृष्टिया अर्थ है यह बात बता करके पूर्व पक्षी ने फिर सिद्धांति के मुख से सुनने के बाद शंका की कि तीन आत्माओं के होते हुए आप प्रथम अध्याय एक आत्मा में प्रमाण है आत्म एकत्व तो में ये कैसे कह सकते हो आत्म एकत्व तो ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय होगा तो प्रथम अध्याय को माना जाएगा आत्म एकत्व विषयक प्रमाण तो, इशेक तो तीन तीन आत्माओं के रहते हुए ये आयत्रे उपनिषद का प्रथम अध्याय आत्मा एक ही है ऐसा ज्ञापन नहीं कर सकता और ज्ञापन करेगा तो भ्रांति रूप ज्ञान होगा उसे इस प्रकार की शंका हुई पूर्व और जीवात्मा और ईश्वर तथा निर्विशेष चेतन रूप ब्रह्म ऐसे तीन आत्माएं बताई थी पूर्व पक्षी ने तो सिद्धांति पूर्व पक्षी के इसका, आ, इस कथन का निराकरण करते हुए ये बताए थे कि जो लोग मानते हैं कि तीन आत्मा है उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि जीव इन तीन आत्माओं से अलग संसारी के रूप से किस प्रमाण से जाना जा रहा है संसार विशिष्ट जीव का ज्ञापक कौन है प्रमाण यदि प्रत्यक्षाधिलौकिक प्रमाणों को मानोगे तो वे प्रमाण भी जो विज्ञाता है उसे विज्ञा नहीं बता पाएंगे कोई भी प्रमाण नहीं बता पाएगा तो जीवात्मा को तो आप लोग विज्ञाता मानते हो का मतलब जानने वाला मानते हो तो जो जानने वाला होगा वह जाना नहीं जाएगा का मतलब गेय नहीं होगा दृश्य नहीं होगा दृष्टा दृश्य नहीं बन सकता और ये संसार आत्मा आत्म धर्म होने से आत्मा से अतिरिक्त नहीं है माना जाएगा धर्म से अतिरिक्त धर्म नहीं होता है ना तो धर्मी जो आत्मा है वह विज्ञाता होने से विज्ञे नहीं हो सकता तो संसार धर्म भी नहीं जाना जाएगा <coughs> तो जब विज्ञे तो मात्र का निषेध है तो प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से विज्ञेय होगा ये भी नहीं कह सकते ये सिद्धांतियों ने तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते इससे बताया गया था। पूछा था पूर्व पक्षी से तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि एवं ज्ञायते, श्रोता मंता दृष्टा द्रष्टा आदिष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता जीवः ज्ञायते ये पूर्व पक्षी यदि कहना चाहेंगे तो वो इसका निराकरण करते हुए सिद्धांती कह रहे हैं ननु इत्यादि से आगे वाले पृष्ठ में इसकी अवतरण टीका है ननु विप्रतिषिधम ज्ञायते इत्यादि सिद्धांत भाष्य है और इस भाष्य से पूर्व मत में भाषकर भगवान विरोध नामक दोष बता रहे हैं श्रुति द्वय में विरोध नामक दोष आएगा यदि श्रोता मंता दृष्टा इत्यादि रूप से आत्मा जाना जाता है ये मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा ऐसा मानने वाले के पक्ष में इसलिए वेदांती आत्मा को जाना जाने वाला यानी विज्ञेय ही नहीं मानते हैं उसमें तो सामान्य नहीं है तो विज्ञेय विज्ञे तो विशेष भी नहीं रहेगा जिसमें मनुष्यत्व ही नहीं है अश्वादी में उनमें मनुष्यत्व के व्याप्य ब्राह्मणत्व क्षेत्रीयत्व आदि भी नहीं रहेंगे इस प्रकार विज्ञेयत्व ही नहीं रहेगा तो विज्ञेयत्व विशेष भी प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञेयत्व या अनुमान प्रमाण से विज्ञत् भी नहीं रहेंगे इस अभिप्राय से विरोध नामक दोष की शंका कर रहे हैं भगवान सिद्धांति पूर्व पक्ष के मत में कहा तक अच्छा हाँ तो वो ये विरोध दिखाया आप पूर्व सिद्धांति ने पूर्व पक्ष मत में विरोध की शंका की जिसको आप श्रवणादि कर्तृत्व अनुरूपेण ग्ञाते कह रहे हो और अमतो अविज्ञात अभ इत्यादि श्रुति वाक्य से उसे अविज्ञात अभिज्ञात अभिज्ञ भी कह रहे हो तो यह विरोध है और अन्य श्रुतियों के साथ भी विरोध है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि तथा न मतेर मंतरम मनवीथा न विज्ञातेर विज्ञातरम विजानिया ये जो बृहदारण्यक श्रुति है ये भी यही बता रही है कि आत्मा में विज्ञत्व तो नहीं है अविज्ञ आत्मा को विज्ञेय मानने वाले के मत में श्रुति विरोध है अब सत्यम इत्यादि अवतरण टीका है इसे देखिए तथा न मते इत्यादि के, इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार ने मती शब्द का अर्थ कर दिया मनोवृत्ति और उसका जो मंता होगा मतेर मंतारम वो कौन है मति का मनता तो साक्षी है करके बताया अब और आदिपद से ग्राह्य श्रुति भी बताई कि आदिपदे न अमतो मनता अभिज्ञातो विज्ञाता इत्यादि संग्रह यह पूर्ण विराम है संग्रह के पास में उस पूर्ण विराम होना चाहिए फिर आगे तो है श्रुतियो प्रामाण्य अविशेषादरण इत्यादि सत्यम इसका अवतरण। तो इत्यादि संग्रह यहां ये दो वाक्य मतेर मनोवृत्तेर इत्यादि और एक आदि पदेन अमतोमता आदि आदि ग्रह इत्यादि ग्रह यहां तक दो वाक्य सिद्धांत पक्ष के व्याख्यान है जो सिद्धांत पक्ष था ना पूर्व पक्ष के प्रति शंका करने वाला उसके व्याख्यान स्थानीय है आदि संग्रह क्या नाम आदि पदेन में आदि शब्द से लेना है इत्यादि में जो आदि है सत्यम के पहले आदि है ना इत्यादि इस आदि शब्द से इन अन्य श्रुतियों को लेना यह बताया था अब सत्यम इत्यादि का अवतरण है श्रुतियो प्रामाण्य अविशेषात द्वि अविशेषाषेदनुपत् प्रत्यक्षेण अय्विंग इति शंकते पूर्ववादी सत्यमीति तो पूर्ववादी आत्मा में भी और विज्ञेयत्व भी हो सकता है इस प्रकार की शंका कर रहे हैं जैसे रूप में अविज्ञत्व भी है और भी है अभिज्ञत्व है स्रोत्रादि से विज्ञेयत्व है चक्षु से ऐसे आत्मा में अविज्ञेय तो भी रहेगा विज्ञेय तो भी रहेगा अविज्ञेय तो रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से और विज्ञेय तो रहेगा अनुमान से जो आत्मा को अनुमेय मानते हैं वे समाधान दे रहे हैं और अपने आप को वैदिक भी कहते हैं ऐसे पुरोवादी का ये सिद्धांत की शंका का किया गया समाधान है पुरोवादी के द्वारा इसलिए लिखते हैं कि श्रुतियो हो प्रामाण्य अविशेषात तो जो श्रुति है और श्रुतियो द्विवचन है ना इसलिए दो श्रुतिया जिन दो श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखाया गया है जिन दो श्रुतियों में आपस में एक दूसरे का विरोध प्रतीत हो रहा है ऐसी दो श्रुतियों को श्रुत्योह शब्द से लेना और वे दोनों भी श्रुति वाक्यों, निर्दोष स्वतः प्रमाण रूप वेद होने से उन दोनों में भी प्रामाण्य एक जैसा ही अपेक्षित है आत्मा में विज्ञत्व बताने वाले श्रुति वाक्य में भी और अविज्ञत्व बताने वाले श्रुति वाक्य में भी श्रुतित्वरूप समानता होने से माना जाएगा कि दोनों एक जैसे प्रमाण हैं तो एक जैसे प्रमाण होने से क्या होगा कि ये नहीं कह सकते कि एक से दूसरे का बाद करो दुर्बल प्रमाण का तो प्रबल प्रमाण से बाद हो सकता है प्रबल प्रमाण के साथ विरोध होने पर लेकिन दोनों श्रुतियां सम प्रमाण है विज्ञ तो बताने वाली श्रुति भी अविज्ञित्व तो बताने वाली श्रुति भी समान रूप से प्रमाण होने से माना जाएगा कि आत्मा विज्ञय भी है अविज्ञ भी है तो विज्ञय किससे होगा अनुमान से और अविज्ञ रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से ये यहां पर कहते हैं कि हो श्रुत्यो प्राम विप्रतिषेध अनुपत्य विरोध हो नहीं सकता हनुमान बदलता रहता है तो तो एक श्रुति वाक्य बता रहा है कि अनुमान प्रमाण से विज्ञा है जो श्रुति वाक्य बताएगा अनुमान प्रमाण से है। वो भी प्रमाण है श्रुति वाक्य इसलिए श्रुतियो ये द्विवचन है इस द्विवचन से ये कहा जा रहा है कि दो श्रुति वाक्य हैं उनमें से एक बता रहा है अभिज्ञ एक बता रहा है विज्ञ दो श्रुति वचन में से और दोनों में से एक को भी दुर्बल और एक को प्रबल नहीं कहा जा सकता वे दोनों समान रूप से प्रमाण हैं उनमें सम बलवत्ता है किनमें उन दो श्रुति वचनों में तो समान बलवत्ता होने के कारण विरोध नहीं स्वीकार कर सकते समान प्रामाण्य होने से विरोध तो नहीं माना जाएगा तो फिर सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा तो माना जाएगा जो श्रुति वचन आत्मा को अभिज्ञ बता रहा है उसका अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिज्ञ है और श्रुति प्रमाण से विज्ञ है क्या नाम श्रुति नहीं अनुमान प्रमाण से विज्ञ है तो इनमें अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से और अविज्ञ जो बता रही है श्रुति वो श्रुति कह रही है का मतलब मूलक हो जाएगा अनुमान प्रमाण वो श्रुति मूलक अनुमान प्रमाण माना जाएगा प्रबल श्रुति निर्मूल प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जैसे सुक्ति का पर रजत की भ्रांति ये प्रत्यक्ष है ना इसका बाद हो जाता है प्रत्यक्ष होने पर भी दुर्बल है सुक्ति का के ज्ञान से फिर बाध हो जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान है आपका चंद्रमा जितना दिखता है यहां से छोटा सा दिखता है ज्यादा ज्यादा दो चार फीट लेकिन हमने परोक्ष रूप से सुन रखा है तो वो जो परोक्ष रूप से सुना हुआ वाक्य है उसके आधार पर मान लेते हैं अनुमान करते हैं कि जितना दिख रहा है वो भ्रम है प्रत्यक्ष में तो वस्तुतः उससे ज्यादा ही है बड़ा है ऐसे ही यहां पर कोई श्रुति नहीं बता रही है प्रत्यक्ष प्रमाण से यानी इंद्रियों से आत्मा को विज्ञा कोई भी श्रुति नहीं कह रही है इसलिए यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्बल होगा श्रुति निर्मूल होने से लौकिक प्रमाण के लिए आवश्यकता होती है स्वतः प्रमाण भूता श्रुति के समर्थन की श्रुति रूप आधार को लेकर के लौकिक प्रमाण बलवान या दुर्बल बनता है तो सभी के सभी अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष की अपेक्षा दुर्बल होते हैं ऐसा नहीं श्रुतिमूलक अनुमान प्रमाण बलवान होता है तो यहां तो दो श्रुतियों में बलाबल का विचार किया जा रहा है तो एक अभिज्ञेय को बताने वाली श्रुति और विज्ञे को बताने वाली श्रुति दोनों भी पूर्व पक्षी कहते हैं वेद होने से प्रमाण है इनमें से किसी को भी आप दुर्बल नहीं कह सकते अप्रमाण नहीं कह सकते दोनों में समान रूप से प्रामान्य स्वीकार करना पड़ेगा एक ओन पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसलिए क्या होगा कि एक व्यवस्था करनी पड़ेगी अभिज्ञ आत्मा को बताने वाली श्रुति बताती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिज्ञ है और विज्ञ बताने वाली श्रुति कह रही है अनुमान प्रमाण से विज्ञ है इसलिए दोनों श्रुतियों में प्राम्य सिद्ध होगा अभिज्ञ बताने वाली श्रुति भी प्रमाण हो जाएगी वो प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिज्ञ बता रही है जैसे दो वचन रूप को अभिज्ञ बताने वाला वचन श्रवण स्रोत्रादि से रूप अभिज्ञेय है ये वाक्य किसी पुरुष विशेष का प्रमाण है कि अप्रमाण है रूप किससे दिखता है आख से ही दिखता स्रोत्रादि से दिखता है क्या तो स्रोत्रादि से रूप अभिज्ञेय है ऐसा एक व्यक्ति ने कहा तो वह वाक्य उसका प्रमाण है कि अप्रमाण है प्रमाण ही होगा प्रमाण इसलिए है कि वो सही कह रहा है श्रोत्रादि का विषय रूप न होने से नहीं जाना जाएगा और वही व्यक्ति कह रहा है कि रूप विज्ञेय हैं, चक्षु से ये दूसरा वाक्य है तो रूप विज्ञेय हैं, चक्षु से तो चक्षु का विषय होने से चक्षु से विज्ञयता रहेगी रूप में तो रूप को विज्ञा बताने वाला भी वाक्य और अभिज्ञ बताने वाला भी वाक्य प्रमाण है दोनों भी प्रमाण है अभिज्ञ बताता है स्रोत्रादि से विज्ञ बताता है चक्षु से ऐसे पूर्व पक्षी व्यवस्था बता रहे हैं अभिज्ञ आत्मा को बताने वाला श्रुति वचन प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिज्ञ बता रहा है आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया और इंद्रियों से अभिज्ञ हैं यानी अग्राह्य है, है। इंद्रिय ग्राह्यता जीव में नहीं है क्योंकि इंद्रिया तो करण है और जीव तो प्रमाता है प्रमाता से प्रेरित हो करके करण अपने अपने विषयों का ज्ञान कराएंगे न कि प्रमाता का और ये जो श्रवण क्रियाएं हैं इन क्रियालिंगक अनुमान से श्रवणादि लिंगक अनुमान से क्या हो जाएगा कि आत्मा अभिविज्ञेय होगा वो तो दूसरा वाक्य बताएगा उसके लिए एक अनुमान प्रमाण होगा कि आत्मा विज्ञेय यानी ये श्रवणादि शास्त्रया श्रवनादि क्रिया साश्रया क्रियात्वात गमनादि क्रियावत यह अनुमान होगा और यह अनुमान बताएगा कि ये क्रिया है और आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनाश्रित है श्रवनादि तो इनका आश्रय आत्मा ही होगा इस प्रकार ये अनुमान होगा जैसे धूम को देख करके अग्नि अग्नि में अगनी का अनुमान होता है ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रामाण्य अविशेषात प्रामेध अनुपपत्ते प्रत्यक्षेण अभिज्ञेयत्व लिंगेन विज्ञेय उच्यते तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अभिज्ञेयत्व और लिंग प्रमाण से यानी अनुमान प्रमाण से विज्ञा ताभ्याम यानि श्रुति भ्याम अलग अभिज्ञ तो बोधक श्रुति तथा अविज्ञ तो बोधक श्रुतियों के द्वारा ये विज्ञेत्व अविज्ञे तो तो दोनों भी बताए जा रहे हैं एक ही आत्मा में इसलिए कोई विरोध नहीं है इति शंकते इस प्रकार की शंका पूर्ववादी करते हैं सत्यम विप्रतिषि यदि प्रत्यक्षेण ज्ञाएत सुखादिवत तो कहते हैं जरूर विप्रतिषेध यानी विरोध होगा दो श्रुतियों में आपस में विप्रतिषिधम यानी विरुद्ध अर्थ का कथन होगा यदि दो श्रुति वचन आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विज्ञेय भी और अविज्ञेय भी बता दें जिस प्रमाण से अविज्ञेय बताया जा रहा है एक वचन के द्वारा एक श्रुति वचन के द्वारा उसी आ, आत्मा को अविज्ञ बताया बता गया जिस आत्मा को उसी वाक्य को दूसरा श्रुति वचन, वचन यदि विज्ञे बता दे तो एक ही प्रमाण से विज्ञे और अविज्ञ दोनों बताने वाला जो श्रुति वचन उनका आपस में विरोध होगा ये निश्चित होगा ऐसा कौन कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि सत्यम यानी ठीक आप कहते हैं कि भी प्रति सिद्धम यानी ये श्रुति द्वय परस्पर विरुद्ध है लेकिन कब ये विरोध हमको स्वीकार्य होगा जब यदि प्रत्यक्षेण ज्ञात सुखादिवत तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही श्रुति आत्मा को विज्ञे बता दे तब तो ये कथन आपका उचित होगा श्रुतिद्वय का आपस में विरोध दिखाने वाला तो सुखादी जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जा रहे हैं साक्षी भाष्य हैं, ऐसे आत्मा भी साक्षी प्रत्यक्ष हो जाए लेकिन आत्मा साक्षी प्रत्यक्ष नहीं है वो स्वयं प्रकाश है ना, तो सुखादि में तो साक्षी वेद्यव है ऐसा सा, साक्षी वेद्यत्व नहीं कहा जाएगा साक्षी प्रत्यक्ष विषय तो रूप साक्षी वेद्यत्व आत्मा में नहीं है वो तो स्वयं साक्षी स्व्यम है नहीं तो वहां भी फिर दो हो जाएंगे ना साक्षी स्वयं साक्षी वेद्य बनेगा तो फिर वो जो साक्षी ये वर्तमान साक्षी वेद्य है जिस साक्षी का उसका वेदक साक्षी उससे अलग मानना पड़ेगा उसे जानने वाला तो अनवस्था दोष आएगा इन सब के कारण ये माना गया कि वो तो स्वयं प्रकाश है उसमें प्रत्यक्षव तो नहीं है सुखादि के तरह सुखादि तो अनात्म धर्म होने से प्रत्यक्ष है आगे है भाष्य में ही कि प्रत्यक्ष ज्ञान च निवार्य ये सुखादिवत के पास में पूर्ण विराम है हाँ? तो न मतेर मंतारम प्रत्यक्ष न मतेर मंतारम तो जो मती का मंता है निवारोने मनोवृत्ति और उसका मनता यानी विज्ञाता तो मनोवृत्ति का जो विज्ञाता है मनता है जानने वाला है उसे मतेर मंतारम न मनवी न मतेर मंतारम मनवी ऐसा श्रुति वचन है ना जो मन्ता में यानी आत्मा में विज्ञेयत्व का निषेध कर रहा है अविज्ञ तो बता रहा है वह किस प्रकार का अभिज्ञत्व तो बता रहा है तो कहते प्रत्यक्ष ज्ञान च निवार्य थे मन्तारम मतेर्मताम इत्यादि ना तो आत्मा में अविज्ञेयत्व तो बताने वाले न मतेर मंतारम इत्यादि श्रुति वचनों से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष ने प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण न तो बता रहे हैं ये वाक्य न कि प्रत्यक आपके और वो वाक्य जो आत्मा को विज्ञ बता रहे हैं वह तो बता रहे हैं लिंग प्रमाण से विज्ञान तर्क से अनुमान से विज्ञ बता रहे हैं इसे आगे कहते हैं कि ज्ञाएते तो श्रवणादि लिंगे न तुतो विप्रतिषेध और जो आत्मा में ज्ञेत्व तो बताने वाले वाक्य है वे कह रहे हैं कि श्रवणादि लिंग यानी अनुमान प्रमाण और अनुमान प्रमाण से आत्मा ज्ञायते ज्ञायते के कर्म के रूप में आत्मा का अध्याय करना आत्मा ज्ञायते तो आत्मा आत्मा को जाना जा सकता है श्रवणादि लिंगे न यानी अनुमान तो जिससे जाना जाता है जिस प्रमाण से उसी प्रमाण से नहीं जाना जाता है ऐसा श्रुति नहीं कह रही है अलग अलग दो प्रमाण हैं। स्रोत्रादि से रूपादि नहीं जाने जाते हैं रूप श्रोत्रादि का अविषय है अभिज्ञ है और चक्षु का विज्ञा है ऐसा जैसे कहा जाता है ऐसे यहां पर भी है समाज में इसलिए आगे कहते हैं कि तत्र कुतो विप्रतिषेध तो इस प्रकार ये व्यवस्था बनने से कैसे आपस में विप्रतिषेध यानी विरोध होगा दो श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है दोनों भी प्रमाण है अपने अपने स्थान पर ये पूर्व पक्षी ने कहा इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती, ननु श्रवणादि लिंगे नापी इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि आत्मनि युगपत ज्ञानद्वय अयोगात श्रवणादि काले मनन विज्ञानसंभवात श्रवणादिना मनन विज्ञान रूपम आत्म विषयकम् विषयकम् अन्य विशेकं वा अनुमिति ज्ञान न संभवती सिद्धान्ती ननु श्रवनादी, तो श्रवनादी इत्यादि से पूर्वपक्ष का निराकरण जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने अवतरण में बताया है तो श्रवणादि लिंगेन ज्ञायते आत्मा ये जो पूर्व ने कहा था ना, तो कहते हैं ये तब संभव होगा जब युगपत यानी एक साथ एक काला वच्छे देना आत्मनी यानी आत्म विषयक सप्तमी है विषय अर्थ में ज्ञान द्वय संभव हो लेकिन कहते हैं आत्मनी युगपत ज्ञान द्वय अयोगात योगत का अर्थ है संभवत और अयोगात का अर्थ निकलेगा असंभवत तो आत्म विषयक दो ज्ञान युगपत संभव नहीं है ये यहां पर कहा जा रहा है तो आत्मनि युगपत ज्ञान दयोगात् या असंभवात् इसलिए क्या होगा कि श्रवणादि काले मनन विज्ञानयो हो असंभवात् तो जब श्रवण होगा तो उस समय मनन और विज्ञान का अभाव माना जाएगा क्योंकि युगपत एक वस्तु विषयक दो ज्ञान नहीं होते हैं यह नियम है तो युगपत एक वस्तु विषयक दो ज्ञान असंभव होने से आत्मा रूपी एक वस्तु विषयक ज्ञान द्वय दुगपत असंभव है तो श्रवणादि काले मनन विज्ञान यो हो असंभवात तो श्रवण के समय मनन और विज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा भीर तो श्रवणादि ना मनन विज्ञान रूपम आत्म भिशेकम अन्य भिशेकम वा अनुमिति आत्मक न तो तो जिस संभविंग तो जो पूर्व पूर्व पक्षी ने अंतिम वाक्य में कहा था ना ज्ञातेतु श्रवनादिश्रवनादि लिंग आत्मा श्रवनादि लिंग से आत्म अनुमिति रूप ज्ञान होता है ये कह रहे हैं लेकिन सिद्धांती कहते हैं युगपतो आत्म एक वस्तु विषय को दो ज्ञान संभव न होने से श्रवनादि से श्रवणादि रूप लिंग से मनन विज्ञान रूप आत्म विषयक या अन्य वस्तु विषयक अनुमिति रूप ज्ञान संभव नहीं होगा कब तो श्रवणादि काल तो जिस समय श्रवण होगा तो श्रुत शब्द से शाब्दबोध होगा आत्मविषयक श्रवण हो रहा है तो आत्म प्रतिपादक वेदांत वाक्य विचारित वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा वो शब्द ज्ञान कहलाएगा तो जिस समय शब्द ज्ञान हो रहा है उसी समय अनुमिति रूप ज्ञान आत्मविषयक नहीं होगा आत्मविषयक अनुमिति रूप ज्ञान नहीं होगा न संभवती इति आह सिद्धांती, तो इस अभिप्राय से सिद्धांती पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर रहे हैं ननु इत्यादि से तो भाष्य में है कि ननु नु श्रवणिंगेना कथं यावता यदा शुणोती आत्मा श्रोतव्य शब्द तदा तस्य श्रवण वर्तमानत्वात् मनन विज्ञान विज्ञानक्रिए न संभवत आत्मनि परत्रवा तो ये कहते हैं कि श्रवणादि लिंग से भी आत्मा का ज्ञान अनुमिति रूप नहीं होगा कथम शब्द आक्षेपार्थ होने से इसका उत्तर मिलेगा नहीं होगा असंभव होगा अनुमिति रूप ज्ञान कब श्रवणादि लिंग से अनुमिति रूप ज्ञान आत्म विषयक असंभव है कैसे असंभव है उसे कहते हैं यावता यदा श्रृणोती आत्मा श्रोतव्यम शब्दम तो श्रवण का विषयभूत। भूत शब्द यानी वेदांत आदि। यदि आत्म प्रतिपादक वाक्य है तो वेदांत वाक्य होगा शब्द शब्द से ग्राह्य उस समय माना जाएगा वो श्रवण रूप जो क्रिया है यानी शब्द ग्रहण रूपा जो क्रिया है वेदांत वाक्य ग्रहण रूप जो क्रिया है उस क्रिया से ही वर्तमान है यानी विद्यमान है तो तदा तस्य श्रवण क्रिया एव वर्तमान तो तदा यानी जिस समय वो शब्द का ग्रहण कर रहा है उस समय शब्द ज्ञान रूप जो क्रिया है उस क्रिया से युक्त ही माना जाएगा श्रोता माना जाएगा उसे उस समय उसे मनता या विज्ञाता नहीं कहा जाएगा श्रोता कहा जाएगा यानी श्रवण इंद्रिय से उत्पन्न हुआ जो शाब्द ज्ञान है उस शाब्द ज्ञानवान कहा जाएगा आत्मा को उसी एक विशेषता से युक्त होकर के रहेगा शाब्द ज्ञान से युक्त होकर के रहेगा मनन विज्ञान क्रिय न संभवत कदा तदा तदाने जिस समय श्रवण क्रिया से युक्त है उस समय मनन क्रिया और विज्ञान क्रिया उस शब्द प्रतिपादित तो अर्थ विषयक मनन याने युक्तियों से चिंतन मनन कहलाता है ना तो मनन रूप क्रिया से युक्त नहीं होगा और विज्ञान है निधि ध्यास एक पदार्थाकर वृत्तियों का निरंतर प्रवाह वो भी संभव नहीं होगा क्यों इस समय वह श्रोता है तो विज्ञाता नहीं होगा मनता भी नहीं होगा श्रोता है यानी आत्मविशयक शब्द का ग्रहण करता जिस समय रहेगा उस समय आत्मविषयक मनन और आत्मविशयक निदिध्यासन शब्दित विज्ञान शब्दित निदिध्यासन से युक्त तो नहीं होगा न संभवत आत्मनि तो किस विषय संभव नहीं होंगे तो कहते आत्मन यानी आत्म कहो या परत्र यानी पर विषयक कहो अनात्म विषयक कहो एक समय आत्मा में एक ही ज्ञान रहेगा या तो श्रवणात्मक ज्ञान शाब्द ज्ञान श्रवण से हुआ वो मानिए श्रावण ज्ञान या मनन विज्ञान में से कोई एक ज्ञान कहो श्रवण और मनन ऐसा व्यवहार में लगता है इसलिए कि जो एक वृत्ति के बाद में दूसरी वृत्ति बनने में अति सूक्ष्म काल लगता है और उस सूक्ष्म काल के व्यवधान को हम देखते नहीं है अभी शरीर में कल स्वाध्याय करने वाला जो शरीर रूप उपाधि थी उसमें और आज में 24 घंटे में बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता है क्योंकि बाहरी स्थूल जगत में इतने व्यस्त होते हैं हम कि सूक्ष्म अंतर को ग्रहण नहीं कर पाते ऐसे मनोवृत्ति के बदलने में समय नहीं लगता ओ, पहले एक ज्ञान होगा फिर उस ज्ञान से एक निर्णय होगा और उसे उसे क्रियान्वित करेगा ये सब इसमें भी काल का व्यवधान है लेकिन सूक्ष्म काल का व्यवधान है योग पद्य नहीं है तो मनन विज्ञान क्रिय न संभवतः आत्मनि परत्र आत्मविषय मनन या अनात्म विषय को मनन विज्ञान श्रवण काल में संभव नहीं है ये कहा कि यदा श्रृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्द रूपम शब्दम तदा तो यदा तदा शब्द काल के परामर्शक है तो जिस समय श्रावण ज्ञान से युक्त है तदा यानी उस समय आत्मा श्रावण ज्ञान से युक्त तया ही वर्तमान माना जाएगा यानी श्रोता के रूप में ही रहेगा मन्ता या विज्ञाता के रूप में नहीं रहेगा तो आत्मविषयक या अनात्म विषयक ये दोनों संभव नहीं होंगे ए, ए, उसी समय थोड़ी टीका है टीका को देखिए कि श्रवण क्रिया एव सह वर्तमानत्वात् श्रवण क्रिया आधारत्वात् आत्मनि विषये पर विषये वा तस्य मनन विज्ञान क्रिय न संभवतर्थ तो जब श्रवण कर रहा है तो उस समय आत्मा श्रवन क्रिया से ही वर्तमान रहेगा उस वर्तमान काल में और वर्तमान एक क्षण के बहुत अल्प हिस्से में होता है और उस समय क्या होगा कि श्रवण क्रिया आधारत्वात तो श्रवण क्रिया का ही आश्रय आत्मा होने के कारण आत्मनि यानी आत्म विषयक या पर विषय तो आत्मविषयक आत्म या पर विषयक मनन विज्ञान रूप क्रिया संभव नहीं होगी एक समय एक ही क्रिया रहेगी इससे यह निकला कि श्रवणादि लिंग से भी आत्मा का जो अनुमान बता रहे हो वो अनुमान नहीं होगा अनु स्वतंत्र अनुमे नहीं होगा अत्र प्रकरणे मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति उच्यते तो यहाँ पर मनन और निधिध्यासन शब्द अनुमिति के लिए है मनन और विज्ञान शब्द अनुमिति रूप ज्ञान को बताते हैं तो जिस समय वह श्रावण ज्ञान से युक्त है उसी समय मनन और विज्ञान शब्दित अनुमिति विषयक ज्ञान नहीं होगा एक विषय का यदि एक आत्म वस्तु आत्म वस्तु स्व विषय को शब्द जन्य ज्ञान का विषय बन रही है तो उसी समय वह वस्तु अनुमान से उत्पन्न हुए अनुमिति रूप ज्ञान का विषय नहीं बनेगी अनुमय नहीं होगी नहीं तो शाब्द ज्ञान और अनुमिति ज्ञान में अंतर ही नहीं होगा ना दोनों एक युगपथ होंगे बिल्कुल एक क्षण छे देना तो अनुमान और शब्द प्रमाण में आपस में विरोध होगा वो कहेगा मैंने दिखाया अनुमान कहेगा मैंने दिखा जैसे मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हुई क्यों हुई है तो सुवर को बान कहते हैं व्याध रूपधारी, धारी शिवजी का और अर्जुन का एक साथ लगा उस जंगल, जंगली जंगलीर को आपस में ये हुआ कि नहीं पहले हमारा लगा पहले हमारा लगा बाद में फिर शिवजी प्रकट हुए उनको वहां पर पशु पाशुपत आश्रय दिया और मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई ये सब होता है तो ऐसा युद्ध का प्रसंग आएगा ना इसलिए दो ज्ञान युगपत नहीं होंगे जिस समय श्रावण ज्ञान से युक्त है, यानी शब्द ज्ञान से युक्त है, उस समय नहीं कहा जा सकता कि आत्मा आपके अनुमिति ज्ञान का भी विषय बनेगा तो अनुमिति उच्यते आत्मन हा, तद विषय विषयत्व इह शंका तो इह स्वात्मन तद्विषयत्व इंकावादिन्नो उतवा का मतलब तो अनुमतिषयत्म तद इह यानी यहाँ पर पूर्वपक्षी ने आनुमित विषय को ही बताया न कि ज्ञाए तेतु श्रवनादिलिंग न इस वाक्य से शंकावादी के द्वारा अनुमिति विषयत्व बताया गया था उसका निषेध किया गया जिस समय शब्द ज्ञान से युक्त है उसी समय अनुमिति रूप ज्ञान से युक्त नहीं होगा ये बता करके अनुमेय नहीं होगा जिस समय शब्द ज्ञान हो रहा है उसी समय वह अनुमेय भी है ये नहीं कह सकते अब तथा अन्यपि इस वाक्य की अवतरण टीका है इसकी चर्चा करते हैं हम